अब तक दोपहर हो चुकी थी जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था मौसम भी ठंडी से हल्की गर्मी की ओर अग्रसर हुआ जा रहा था हालांकि फिर भी मौसम इतना गर्म भी नहीं हुआ था कि कानों को ढकने के लिए पहनी हुई टोपी को उतारा जा सके इस वक्त विक्रांत रोड साइड पर बने एक रेस्टोरेंट में हर्षित और रोही के साथ बैठा हुआ था विक्रांत खिड़की की साइड पर बैठकर बाहर सड़क पर हो रहे आवागमन को बड़े ध्यान से देख रहा था वहाँ पर लगातार कोई न कोई आता जाता दिख रहा था कभी से लौटता बच्चा तो कभी तीन चार दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हुए सड़क पर नजर आ रहे थे फिर कभी स्कूली लड़कियों का ग्रुप खिलखिलाकर हंसता हुआ पार हो रहा था और उसके पीछे एक बैलगाड़ी जिस पर काफी सारे बोरे लदे हुए थे उस बैलगाड़ी को कुर्ता धोती पहने हुए एक काफी बुजुर्ग आदमी हाँक रहा था विक्रांत बड़े ध्यान से उस बूढ़े को देख रहा था पहली बार तो उसने आज ना जाने कितने सालों बाद बैलगाड़ी देखी थी आज से पहले उसने शायद अपने बचपन में और अपने गाँव में बैलगाड़ी देखी थी दूसरी चीज जो विक्रांत को परेशान कर रही थी वो ये थी कि बैलगाड़ी को चलाने वाले बूढ़े ने सिर्फ कुर्ता और धोती पहन रखा था आखिर इतनी ठंड होने के बावजूद वो कैसे इतने कम कपड़े पहनकर बड़े आराम से जा सकता है विक्रांत यहाँ रेस्टोरेंट में हर्षित और रूही को लेकर लंच करने के लिए आया हुआ था उसने फटाफट अपना लंच खत्म करने के बाद रूही और हर्षित की तरफ देखते हुए कहा मैं कुछ काम से जा रहा हूँ तुम दोनों अपना खाना खत्म करने के बाद तुरंत काम में लग जाना हर्ष तुम सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकलोगे जबकि रोही तुम जाकर वहां से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगी समझे? और हाँ रूही तुम थोड़ा चेंज लाओ अपने में मैं एक ही चीज़ तुम्हें बार बार नहीं समझाता रहूंगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर रूही ने मुस्कुराते हुए कम बोलना है ईमानदारी से काम करना है झूठ नहीं बोलना है समझ गई समझ गई मैं विक्राम दे फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है समझ गई तो तुम्हारे लिए ही बेटर है अगर तुम केशव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आती हो तब तो ठीक है वरना फिर देख लेना मैं तुम्हें तो वापस उसी नावल वाले केस पर काम करने के लिए भेज दूंगा वैसे भी वो केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है चार मर्डर हो चुके हैं अब तक फिर अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया और उसने रूही की तरफ देखते हुए कहा अरे हाँ तुम तो यहीं से पढ़ी हो ना तो तुम खुद जाकर स्कूल में कुछ पता क्यों नहीं करती लेकिन रोही ने जवाब दिया अगर मुझे वहां से कुछ पता चल गया फिर फिर तो नैना मैडम को लगेगा कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं फिर तो वो आपकी अच्छे से खबर लेगी बकवास बंद करो तुम विक्रांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा लेकिन फिर आसपास के लोगों का लिहाज करते हुए कहा हिलाते हुए विक्रांत से वादा किया और फिर मुस्कुराते हुए वापस अपना खाना खत्म करने में लग गई इसके बाद विक्रांत ने हर्षित से कुछ बातें की और फिर तुरंत ही यहाँ का दरवाजा खोलकर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया दरअसल विक्रांत इस वक्त अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करने के लिए जा रहा था अदृश्य शक्ति के डुप्लीकेट डुप्लीकेट टास्क टास्क का का टाइम हो चुका था। आज का टास्क शहर के नॉर्थ डायरेक्शन में होने वाला था जो कि शहर से बाहर की तरफ जाने वाले हाईवे के पास में था विक्रांत के लिए डुप्लीकेट टास्क काफी हेल्पफुल होता है खासतौर से जब वो किसी केस को सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है तब तो डुप्लीकेट टास्क से उसे काफी हेल्प मिलती है इसी वजह से वो किसी भी सिचुएशन में अपने डुप्लीकेट टास्क को पूरा करना नहीं भूलता है रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही टैक्सी बुलाकर वहां के लिए निकल पड़ा चूंकि हमेशा डुप्लीकेट टास्क का कुछ न कुछ कनेक्शन उसके केस से भी होता है ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही केस के डिटेल को चेक किया तब जाकर उसे पता चला की आज उसका डुप्लीकेट टास्क जिस लोकेशन पर होने जा रहा है वो ठीक वही जगह है जहां पर ग्यारह किल्स के नॉवल वाले सीरियल मर्डर केस का दूसरा मर्डर हुआ था इस लोकेशन के बारे में विक्रांत ने पहले से ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी दरअसल इस एरिया में जयपुर शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेजिडेंशियल कॉलोनी और फ्लैट का कर निर्माण करवाया जा रहा था गवर्नमेंट का प्लान था कि उस एरिया में घर और फ्लैट बनाकर लोगों को बेचा जाएगा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था और काफी काम भी हो चुका था लेकिन फिर बीच में शायद बजट की वजह से या फिर गवर्नमेंट बदलने की वजह से कंस्ट्रक्शन बीच में ही रोक दिया गया था कहने का मतलब अब ये जगह आधी अधूरी बनी बिल्डिंग और घर की वजह से खंडर में बदल चुकी थी केशव पंडित की वाइफ की मर्डर के तीन महीने पहले ही पुलिस को इस एरिया में बने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लाश मिली थी ये इस सीरियल मर्डर केस का दूसरा विक्टिम था सीरियल मर्डर केस कहे या केशव पंडित की नॉवल ग्यारह किल्स पर आधारित ग्यारह किल्स मर्डर केस कहे बात एक ही है जब विक्रांत ने इस आधे आधी कंस्ट्रक्शन साइट को देखा तो उसे एक बार समझ में ही नहीं आया कि आखिर अदृश्य शक्ति की तरफ से डुप्लीकेट टास्क लोकेशन यहाँ पर क्यों सेट किया गया है? अगर ये वाकई में 11 किल्स मर्डर केस से रिलेटेड ही है तो फिर मुझे डायरेक्ट सेकेंड विक्टिम के पास क्यों लाया गया फर्स्ट विक्टिम के क्राइम सीन पर क्यों नहीं भेजा गया और फिर आज के दिन के लिए उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और पैन शब्द कोडवर्ड के तौर पर दिया गया था पानी कोडवर्ड का अर्थ तो लड़की से होता है फिर है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि में दिया गया पहाड़ शब्द भी इसी फीमेल विक्टिम से रिलेटेड है विक्रांत ने अपने घड़े पर नजर डाले उसने देखा की अब डुप्लीकेट टास्क होने में बिल्कुल भी समय नहीं बचा ऐसे में विक्रांत तुरंत अलर्ट हो गया सिस्टम के अपग्रेड होने के बाद इसके द्वारा डुप्लीकेट टास्क का किए जाने वाला टाइम कैलकुलेशन लोकेशन का कैलकुलेशन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता था अब विक्रांत को डुप्लीकेट टास्क के एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी वो आराम से यहाँ तक पहुंच जाता था सबसे पहले वो बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर पहुंचा जहां पर पहुंचने के बाद उसने पुलिस द्वारा लगाए गए पीले रंग के सिक्योरिटी टेप को देखा तो उसे ये समझने में तनिक भी देर नहीं लगी की यही सेकंड विक्टिम का क्राइम सीन मजे की बात यह थी कि एकदम इसी एग्जैक्ट जगह पर विक्रांत का डुप्लीकेट टास्क होने वाला था अब जाकर विक्रांत बिल्कुल श्योर हो गया था की उसके डुप्लीकेट टास्क का कनेक्शन निश्चित रूप से केस की सेकेंड फीमेल विक्टिम से था बिल्डिंग में सिर्फ दीवारे खड़ी थी यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ अभी नहीं लगे थे बाहर धूप में से आने के बाद अचानक से विक्रांत बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो एक बार के लिए उसे यहाँ पर काफी अंधेरा दिख रहा था कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था पहले फ्लोर पर काफी खाली जगह थी यहाँ पर एक साइड में लिफ्ट लगा हुआ था और दूसरी तरफ काफी लम्बी चौड़ी सी भी बनी हुई थी जब विक्रांत ने ऊपर की तरफ नजर डाली तो देखा की वहाँ पर हॉल के बीचों छत से एक सीमेंटेड बीम आधी नीचे को लटक रही थी क्राइम सीन के रिपोर्ट में यह बताया गया था कि इसी सीमेंटेड बीम में उस औरत की डेड बॉडी लटकती हुई मिली थी